पूर्व पक्ष व्याप्ति शुरू है तो परामर्श को आपने जान लिया व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्म तथा ज्ञान का नाम परामर्श है उसमें व्याप्ति क्या है पूछे जाने पर मूल में बता दिया साचर्य नियम व्याप्ति ही और वह साह नियम साध्य अभावद अवृत्ति रूपा अव्य है अथवा साध्योदृत्ति जो साध्य अभाव वृत्ति वे विचार है साध्य अभावद वृत्ति जो वे विचार है और साध्य वृत्ति के जैसे ही साध्यवद अवृत्ति भी वे विचार भी भी है साध्यवद वृत्ति व्याप्ति के दृष्टि में साध्यवद अवृत्ति वे विचार है और साध्य अभाव अवृत्तित्व की दृष्टि में साध्य अभावद वृत्तित्व वे विचार दो प्रकार का व्याप्ति दो प्रकार का ये तो अत्यंता घटित लक्षण इसी प्रकार अन्योन्या घटित लक्षण में भी आप बना सकते हैं। कल आपने व्यापकत्व को देखा था अत्यंता घटित व्यापकत्व का लक्षण आपने पढ़ा है ना पुस्तक में अत्यंत अभावघटित लक्षण था हेतु समनागण अत्यंता प्रतिगत व्यापकत्व हेतु तो सम्रागिरण भाव प्रतियोगिता अनवच्छेद जो धर्मवत्व है ये व्यापक कल आपने घटाया अब भेदगति लक्षण भी देख लो पहले पूर्व पक्ष व्याप्ति में जान सकता है ताकि भेदगति लक्षण घटाने में थोड़ा आसान है लेकिन वो भी जानकारी रहेगा तो पूर्व पक्ष व्याप्ति में जहां कहीं भेद को लेकर के हम दृष्टान्त बनाएंगे वहां सुविधा होगा भेदघट लक्ष्यम किया व्यापकत् स्वाद वृत्ति भेद प्रतिवेदा अवच्छेद धर्मवत्व व्यापक हेत्ति भेद का दूसरा लक्ष्य पल्ला दिया अत्यंत अभाव घटित है कि अन्न्य भाव घटित है भेद मैने अन्योन्य भाव होता है अन्योन्य भावित रक्षा हेतु निरुपित व्यापक साध्य में आ जाएगा जैसे प्रसिद्ध स्थान में लो हेतु है धूम हेतु क्या है धूम हेतु पर महानी उसमें रहने वाला जो भेद महानस में क्या रहेगा किसका भेद रहेगा मानस में मानस का भेद को छोड़कर बाकी सब का भेद मिल जाएगा मानस में जैसे कई बार बता चुका हूं हमेशा भेद का नियम क्या है स्व का भेद स्व में नहीं हो सकता मैं अपने से भिन्न नहीं हो सकता हूँ आप सबसे मैं भिन्न हूँ लेकिन मैं खुद से भिन्न थोड़ी हो जाऊंगा इसलिए हमेशा कोई भी वस्तु का भेद आप लेखेंगे स्व में स्व का भेद को छोड़ करके बाकी बाकी सारे संसार का भेद आप ले सकते हो मानसादियों में मानसादि का भेद को छोड़ के वन्य का भेद भी ले सकते आप बोल सकते ना मानसम वन्नी नवती मानस क्या है वन्नी नहीं है इस प्रकार से मानस में वन्नी भेद मिल जाएगा वन्नी का भेद मिल जाएगा मानसादि वृत्ति भेद कौन है वन्नी भेदी का अन्यो अभाव उस वन्य प्रतिवे कौन है वन्य ये क्या है धूम निरूपित व्यापक वन्य धूम हो गया हेतु उसका अधिकरण हो गया महानसादी उस अधिकरण में किसका भेद लेंगे हम वन्येद मिल जाएगा धूम भेद मिल जाएगा सारी चीजों का भेद मिलेगा कौन सा वेद नहीं मिलेगा मानस में मानस भेद नहीं मिलेगा मानस में मानस भेद नहीं मिलेगा कि अन्य मिल मिल मिल सारे संसार के पदार्थों का भेद मिल जाएगा अतएव हम एक लेना है कोई भी भेद हमें जो लक्षण घटक भेद है वो लेंगे हम यदि हम घटभेद लेंगे तो प्रतिवेदक घट प्रत्यक्ष घटत वो रहेगा घट में और हमें कहा ले जाना है लक्षण को वन्नी में ले जाना है इसे लक्षण घटक भेद लेने यद्य मानस में करोड़ों भेद मिल जाएगा लेकिन हमें कौन सा भेद लेना है जो लक्षण में उपयोगी है ऐसा कौन सा होगा हो? वन्नी वो वन्नी भेद वह वन्नी भेद मानस में है क्योंकि मानस वन्नी नहीं है मानस में वन्नी है लेकिन मानस वन्नी नहीं है रसोई खुद बन्नी थोड़ी है रसोई में अग्नि है रसोई अग्नि नहीं है तो सही अग्नि हो जाए अंदर कौन अतएव हे तु ध्रुष्पनिरूपित व्यापक वन्नी में आ गया ये हो गया अत्यंत भावघटित व्यापक का लक्षण कल जो आपने लिया था कौन सा था वो हेतु तो समान अत्यंत प्रतिबद्ध अनुविच्छेदत्तम लिया था वो अत्यंत अभावघटित लक्षण है ये क्या है अन्योन्य अभावघटित लक्षण है ये अंतर लक्षण एक ही चीज का दो लक्षण बना रहे हैं व्यापकत्व का लक्षण एक अत्यंत अभावघटित लक्षण है दूसरा अन्योन्या भावघटित लक्षण है इस तरह से कहीं भी कोई भी लक्षण आता है तो आपने आप समझ करके कहा क्या लेना है लक्षण में कौन सा घटक है कौन सा उपयोगी है उन्हीं अभावों उन्ही को उन्हीं भेदों को ग्रहण करके लक्षण को घटाना पड़ता है अब देखिये नव अनुमान बनाएंगे अपने आप पूर्व पक्ष व्याप्ति जब बनाओगे तो कुल दस अनुमान में हम लोगों को घुसना पड़ता है एक अनुमान से शुरू करेंगे दोष देंगे एक विशेषण जोड़ेंगे फिर दोष देंगे फिर विशेषण जोड़ेंगे ऐसे करते करते करते दस जगह घिसेंगे तो एक व्यक्ति का लक्षण बन मिल का देखिए मूल में हर क्या समझा रहा था अभी तक जो लक्षण घटक भेजे वही हमें लेना है लेने के लिए तो हजारों करोड़ों भेजे नहीं क्या अभी सुना नहीं, नहीं। तो फिर नहीं। तो फिर लक्षण घटक भेजे तो हमें लेना पड़ेगा दो अभाव आ गया ना इसीलिए आप कोई और लेते रहोगे तो कोई भी लक्षण घटेगा नहीं हर जगह में अत्यंत तो घटावा भी क्यों लेंगे हर जगह ऐसा आ जाएगा हमेशा लक्षण जो बनाया गया है सामान्य शब्द होते हैं अब हेतु तो सबसे धूमी क्यों लोगे और भी हजारों धूम है जो हमारा प्रकृत अनुमान है उसी को तो लोगे कोई भी तू ले लो कोई भी साथियों कहीं भी घटा हो ऐसा नहीं होता है पर्वतों हो व निमान दुमात्मा यह हमारा स्थल है इस स्थल के मुताबिक सारा लक्षण के शब्दों को घटाना है जैसा स्थल का वैसा लक्षण घटेगा अब ये अलग अलग स्थल आएगा देखो अभी पूर्व पक्ष व्याप्ति में नौ स्थल आएंगे तो पता चलेगा कैसे होता है पूर्व पक्ष व्याप्ति साध्य बावद अवृत्ति पूर्व पक्ष का सीधा साधव्याप्ति क्या है साध्य बावद अवृत्तित्व सीधा साधा लक्षण है साध्य अभावद अवृत्तित्व को जब हल करेंगे तो अकार नहीं रहेगा जब नहीं है तो आ है अस्त वृत्तित्व साध्य वन्नी प्रसिद्ध स्तर में घटा रहे हैं देखिए साध्य वन्नी ठीक है वन्य का अभाे वन्यवस्या वन्य वन्योणेदाधि साध्यो वह साधव वाव वन्य तालाब नदी समुद्र को तो क्या होगा भी शैवाल आदि और तो आएगा धूमे एक एक हिस्सा को हम इस दिखा रहे हैं आपको साध्य वन्य साध्य भाव गया वन्य भाव वसाध्य भाव में मने से पहले वृत्ति दिखाओ पहले क्या है वहां रात में क्या रहता है नौका रहेगा काई रहेगा ना कला वगैरा में तो हो गया मीन शै वाला और अवृत्ति तो कहा जाएगा धूम में हमारा लक्ष्य में चला गया इसे लक्षण बिल्कुल ठीक है कोई दोष नहीं है साध्यो वन ही देखिए नीचे दिया है एक नंबर टिप्पण यथा स्थले यहाँतमाध्यं वह यसुस्थेत्र धूमत्र वह सेतु साध्यं वह साध्यव वन्यव तलहृदादी तद्वृति मीनाद आवृतिव धूमे है ना पूरा बिल्कुल एक एक शब्द जैसे तोड़ के बता रहे हैं वैसे उसमें भी है नमो तथा अब कहेंगे अब साध्याभाव अधिकरण जो लिए हैं ठीक स्थल आपका पर्वत हो वन्यमान है ना भूमात या वन्य पर्वत में किस संबंध रहता है संयोग संबंध है और लेकिन आपने लक्षण में कहा नहीं है कुछ भी किस संबंध साध्या भाव लेना लक्षण में आपने कोई विशेषण दिया यहां किस प्रकार का साथ का भाव लेना है प्रकार दावच्छेद धर्म नहीं बताया गया यहाँ विशेषण संबंध का विशेषण नहीं दिया आपने तो हमारी मर्जी हम किसी भी संबंध से ले सकते हैं ना भले वन्नी संबंध से पर्वत में है लेकिन वन्नी संवाय संबंध से पर्वत में रहेगा क्या नहीं रहेगा तो वन्नी संवाय संबंध से कहाँ रहेगा संवाय संबंध से वहन्नी रूपी अवय अवयवी अपने अवयों में रहेगा हमेशा आपका जो शरीर कहाँ है हाथ वगैरह में है भी हमेशा अवयों में समवाय समे लिखाया हूँ मैं वह हन्नी करने से अख्नि क्या एक अवयवी है धक धक धक जल रहा है वो अवयवी जो है कहाँ है वो लपट के लहर जो उड़ रहे हैं लोह जो निकल रहा है प्रत्येक में वो है वन्य रूपी अवयवी अपना अवयों में रहता है किस समं से समवाय समर्वत में तो नहीं ना तो साध्य अभाव का अधिकरण कौन हो जाएगा संवाय समवाय पर्वत हो जाएगा नहीं समझ में आया ये संवाय सम्बन्ध से वन्य कहा अवयवों में अथवा संवाय सम्बन्ध वन्य का अभाव कहा है पर्वत में वहां ध्रूम वृत्तित्व की वृत्तित्व है पर्वत में तो धुआ है ना तो लक्षण आपका गड़बड़ हो कि नहीं हो गया यदि हम कहते समय शादी कौन है वन्य भाव संवायना वन्य भाव उसका अधिकारण कौन हो जाएगा पर्वत वृत्तित्व आ जाएगा किसमें में आ जाएगा वूमे न तो अवृत्तित्व आवृतित्व आना चाहिए लक्षण पूरा है ना नया वृतिकम इसे लक्षण क्या हो गया शब्द हेतु में नहीं गया लक्ष्य में नहीं गया तो अव्याप्ति हो गई है ना लक्ष्य में लक्षण का ना जाना क्या होता है अव्याप्ति हो गई एक अभी पंक्ति ग्रंथ में पुस्तक में देखे नो तथा वन्य पर्वत समय वन्य अधिकरण कौन है पर्वत भी है धूमे असत्वात्व आवृति धूम्य लेकिन नहीं है आवृत्ति धूमे नहीं है न तो आवृत्त वही कद आवृति धूमे असत्वाद अव्याद तो हम लक्षण क्या देंगे लक्षण विशेषण देंगे साध का जो आप अभाव ले रहे हो संवाय से साध्य का अभाव नहीं लेना किंतु कौन से संबंध से लेना चाहिए संयोग से संयोग से लेने को क्या कहते हैं हम साधता अवच्छेद संबंध इसको क्या कहेंगे साध्य अपने पक्ष में जिस संबंध से रहता है वो तो संबंध का नाम क्या है साधता अवच्छेद संबंध वर्तमान स्तर में संयोग है कहीं अन्यत्र भी हो सकता है कहीं स्वरूप भी हो सकता है कहीं ताजात्र तो भी हो सकता है इसे सामान्य शब्द जाना पड़ेगा ना आपको जो सब का घटे क्या शब्द देंगे हम साधता अवच्छेद संबंध देखो अब लक्षण क्या बनेगा इस जगह दोष दूर करने तो साध्यता, साध्याभाव वद साध्यताेदक संबंधिन्न प्रतिभावन संबंध आच्छन प्रतिगिता अभाव है ना अभाव में क्या हमेशा क्या कहते हैं प्रतियोगी है जिसका देखिए इन्होंने भी दिया ना। भी है ना साधुतावचावच्छिन्न प्रतियोगिता तत्व अभावे विशेषण ऐसे हम क्या करेंगे अभाव में विशेषण जोड़ देंगे और साधाव में तथा क्या लाभ होगा अब आप सम्वाय नन्य भाव नहीं ले सकते क्योंकि साधुतावचक संबंध क्या है संयोग संबंध है इसलिए आपको कैसा लेना पड़ेगा संयोग लेना पड़ेगा है ना संबंध कौन है संयोग संयोग का कौन होगा अभी पर्वत नहीं हो सकता क्योंकि पर्वत में तो संयोग संबंधा वचन वन्य रहता है इसलिए आपको ऐसे जगह ढूंढना पड़ेगा जहाँ संयोग संबंध वन्य रहता तो साधुतावच्छेद संयोग संबंध आवचिन प्रतियोगिता का हो जाएगा, वन्यविगम जाएगा मीनादी में जाएगा धूम में हो गया, बाकी वैरे तो वही वह स्वयं कार्य के विशेषण्वा तथा चयोग संबंधा प्रतियोगिता कस्य वन्य संयोग संबंध आवचन प्रति वन्यव जलह्रदाद सत् कैसा रहेगा कहा रहेगा वो जलह्रदाद में न पर्वत मिलेगा नहीं अभी इसीलिए सत्वात्व धूमे अक्षत न्यायाप्ति इसीलिए तादृश अधिकरण जलह्रदाद निमित्त वृत्ति का आएगा मीन शैवालादियों में आवृत्ति का आ जाएगा धूम में आ जाएगा लक्षण में कोई क्षति नहीं रहा अव्याप्ति दोष दूर लेन समस्या एक और आएगा दो विशेषण इकट्ठे हमें अब देना पड़ रहा है अलग अलग मैं करूंगा जान करके तो इकट्ठे दे रहे हैं आपको सुविधा हो जाए अलग अलग देंगे ठीक है मान लीजिए आपने विशेषण दे दिया इस विशेषण को देने के बावजूद भी संयोग संबंध है ना पर्वत में वन्नी है संयोग संबंध से पर्वत में वन्नी है यह मान लो मान लेता हूं लेकिन वन निगट उभय है क्या वन निगट उभय है इसके लिए एक न्याय पहले समझ लो एक सत्वे पर द्वयम एक न्याय क्या है एक सत्वे दास्थि एक सामान्य न्याय है एक सत्वे दस्ती एक होने पर भी दोनों नहीं है जैसे मान लीजिए आपको भेजा गया जाओ उस कमरा में राम और लक्ष्मण दोनों हैं क्या देख के आओ आपको भेजा गया राम लक्ष्मण दो भाई वहां है यानी देखो आप गए दे। वहां एक बैठा हुआ है मान लो लक्ष्मण बैठा है राम बैठा है कोई एक बैठा हुआ है आके आप क्या जवाब दोगे मेरे को क्या जवाब देंगे जो यही तो गलत प्रश्न क्या था दोनों है क्या आपका जवाब होना चाहिए दोनों नहीं आपको किसने पूछा कौन है एक है वो राम है ये कौन जवाब देने बोल रहा है इसी में बोलते अति प्रसंगी दिमाग को बोलते अति प्रसंगी फालतू का भगवान शर्मा पूछा क्या है जवाब तुम रामायण पर बांझने चल पड़ा है? पूछा हूँ दोनों है या नहीं है या नहीं यस और नो क्वेश्चन आंसरिंग होता है ना आजकल बहुत ज्यादा हो गए सिस्टम वहां यस और नो लिखना है अभी थोड़ी लिखना राम इज ये जवाब है, है? क्या उसका है? नो ही रहेगा ना अब दोनों नहीं है तो दोनों नहीं है अब कौन है एक है तो कौन है ये सबसे कोई मतलब ने नहीं प्रश्न डाला नहीं क्या है ठीक कहते हैं एक सत्य वहां एक है राम बने ही है इन जवाब क्या होगा वहां दाश थी दोनों नहीं उसी प्रकार पर्वत में भले संयोग समझ से वन्नी है वन्य घट उभय है क्या आपसे पूछा गया जाओ वहां धुआं जीत रहा है देखा वहां घट दोनों है या नहीं आप आके बोलोगे क्या वन्नी है जवाब क्या होना चाहिए घट दोनों नहीं है भले वन्नी है वहां इन जवाब होगा वन निगट उभयम नास्ती तार साध्य भाव ले लो संयोग ने दे दिया संबंध संयोग संबंध तदवच्चिन्न प्रति साध्य भाव शख्स हम क्या लेंगे वन निगट भाव केवल वन्य भाव नहीं लूंगा क्या लूंगा वन निगट उभया भाव उसका कौन होगा पर्वत पर्वत वन्य का रहने पर भी वन्य घट उभय नहीं है तार्श अभावी प्रतियोगी यथावन्य तथा घट भी है है कि नहीं तो आप तार्शियता साधिया भाव हो गया वन्य घट उभया उस कुछ भाव का अलिगर कौन हो गया पर्वत कुछ वृत्व ही धूम है आवृत्तित्व लक्षण नहीं गया पुनः लक्षण में क्या हो गया अव्याप्ति दोष अब इस दोष को दूर करने के लिए हमें क्या कहना पड़ेगा भाई आपने जो अभाव लिया कैसा भाव लिया वन्नी घट उभया भाव लिया उस अभाव में कितने प्रतियोगी है दो एक वन्नी और दूसरा घट उसे वन्नी में क्या धर्म है वनित्व घट में क्या धर्म है घटत्व जो वनित धर्म कैसा धर्म है आपका साधितावच्छेद धर्म है वन्य साधि धर्म कौन है वन्यत्व और घटत तो क्या है साधितावच्छेद धर्म है। तो क्या बना हुए भी? से अनवच्छेद न भाव ले लो ऐसा विशेषण और तब वन्य टू नहीं ले सकते क्यों वन्य टू कैसा है साधितावच्छेद वन्यत्व उसे इतर धर्म कौन है घटकत्व उससे अवच्छिन्न नहीं है वो वन व्याव अनवच्छिन्न नहीं।, नहीं है इसलिए विशेषण क्या जोड़ो अभी साधितावच्छेद इतर धर्म से अनवच्छिन्न शब्द देना पड़ेगा तब विकट में दोष दूर हो जाएगा अब निकट को साध्य भाव शब्द ले नहीं सकते क्योंकि वह वन्य भाव साधुता भले ही हो लेकिन साधुता इतर धर्म घटत्न नहीं है समझ में ना रही इसलिए वन्य व्या को इस लक्षण में आप ले नहीं सकते आपको लेना पड़ेगा वन्य भाव को वो तो कैसा है इतर धर्म से वो अनवच्छिन्न है इतर धर्म है घटत्वादी उससे अनवचिन्न वन भाव तारन्य भाव का अधिकरण पुनः जलह वृत्ति कहा जाएगा मीन शै वाल आदि आवृत्ति कहा जाएगा धूम में लक्षण समझ में आ रहा है तो दूसरा विशेषण क्या जोड़ा भी यहां साधुतावच्छेद इतर धर्म अनवच्छिन्न एक, एक जुड़ते जाएगा तो साधता अवच्छेद संबंधावचिन्द पहले था अब आपने जोड़ा है साधतावच्छे जगह इतना धर्म आनावच्छि प्रतियोगिता साध्याभाव अवर्तिव व्याप्ते लक्षण एक सत्र दय के अनुसार आपने जो संयोगे वन टू भया भाव लिया था वाहु भया भाव का प्रतियोगी वन्नी भी है घट भी है अब प्रतिवेदक धर्मा वहाँ वन भी रहेगा घटत भी रहेगा या नहीं दोनों होंगे उनमें ऐसे में क्या कर दिए इसलिए साधता अवच्छेद जो कण वन उसी तरह घटत आदि धर्मो से अनवच्छिन्न आपको प्रतियोगिता का साध्य भाव लेना है ऐसे कहने पर आप इस लक्षण में वनिगो तो भया भाव नहीं ले तो क्या लेंगे हम केवल वन्य भाव लूंगा क्योंकि कैसा है वो संयोग संबंध अवच्छिन्न भी है और इतर धर्म से अनवच्छिन्न है। ऐसा है वन्य तार्श वन्य का भाव का अधिकरण हो गया जलह वृत्म अवृतित्व धूमे दो, दो विशेषण हो गया पहले संबंध को लेकर के तो दो दोष आया यदि समुवायन वन्य को लेंगे हम तो दोष आया, उसे दूर करने के लिए सातव संबंध ही लेना चाहिए हमने कहा और फिर एक सत्य भी द्वयम नास्तिक के आधार पर वन्य सत्य भी वन्य अत्यवा को जब दिया लक्षण निर्दोषाया व्याप्ति उसे दूर करने के लिए साता चित्र धर्मानवच्छि कहा अब तीसरा इसी साथ में एक और विशेषण में लेना है चालनी चालनी न्याय एक न्याय है चालीता तो सब जानते हैं रोज आता हैं, कभी कुछ चालते कभी चूल चाल करते हैं है कि नहीं उसका गंदगी अलग कर देते हैं और जो तिरुपति बालाजी गए होंगे, तो, हो तो वहां तो आप देख सकते चालनी से जो है चार अलग कर दिया आठ हणे को अलग कर देते एक रुपया अलग दो रुपया अलग चलनी से ही सब हो जाता और फिर वजन कर इतना किलो है तो इतना रुपया कोई गिंदा निकॉर्ड ही नहीं इतना साल वजन किया जाता है इतना वजह तो इतना रुपया हो गया तो नोट गिनते हैं तो इसीलिए उसको चालिन्या अलग अलग किया जाएगा ना इस तरह से मैं कह सकता हूं पर्वत में जो वन्नी है उस वन्नी का नाम क्या पर्वतीय वन्नी मानस में जो वन्नी है वो कैसा है महानसीय वन्नी। जो पर्वत में वन्नी है वो पर्वतीय वन्नी है वह महानसीय वन्नी नहीं है है तो वन्नी मानसीय वन्नी भी वन्नी है उसमें भी वन तो धर्म ही रहेगा इतर धर्म सो भी आनावच्छिन्न है लेकिन चालनी न्याय से यहां जो है वो वहां नहीं वहां जो है वो यहां नहीं मानस में पर्वतीय वन्नी नहीं है और पर्वत में मानसीय वन्नी नहीं है छत्मे मानसीय वनी नहीं है पर्वतीय वन्य भी नहीं है गोस्ट में जाओ ये तीनों का भाव मिलेगा वहां तो गोष्ठीय वन्य है इस चालीन के मुताबिक साधितावच्छेद संयोग संबंध अवच्छिन्न साधि वन्य से इतर धर्म घटता आदि से अनवच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्यावास मिलूंगा मानसीय वन्य भाव मिलेगा कि नहीं पर्वत में महान अभाव पर्वत में मिलेगा उस अभाव का अधिकरण कौन हो गया पर्वत वृत्तित्व घूम में चला गया अवृत्तित्व नहीं गया पुनः लक्षण में अव्याप्ति हो गई या नहीं, नहीं चालनी इसको क्या कहते हैं चालनी ना चानी न्याय, ना भाव न्याय, ना चालनी न्याय इसको एक विद्यम से अन्या अन्तर्तमिका एक अभी में जो है वह अन्या अधिक में नहीं है और अन्याधिक में जो है वो वर्तमान में नहीं है इसी का नाम चालन न्याय इसे चालनी चला करके आपने पत्थरों को अलग कर दिया गेहूं को अलग कर दिया भूसा को अलग कर दिया अब क्या हो गया वो भूसा में गेहूं नहीं है और गेहूं में भूसा नहीं होगा चांदनी से अलग कर दिया ना आपने जब अलग कर दिया तो उसमें जो है वो इसमें नहीं इसमें जो वो उसमें नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा फिर इसका अब ढंग से चालनी से चला है नहीं आपने सारा चालीस से गिर गया बड़ा छेद वाला होगा है कि इसलिए अलग अलग छेद वाले आते हैं ना आजकल तो कई होते हैं सूजी के अलग होता है हा आटे का अलग होता है दो महंगी बेसन के अलग होता है मैदा के लिए तो चावल चलने वाला अलग होते हैं बड़े बड़े छेद वाले दाल भी छानते छान करते करके अलग होता बड़े बड़े होते हैं छेद सब सब्ज अलग अलग बनाए जाते हैं बड़े बड़े फैक्ट्री में जाओगे वहां तो बिल्कुल साबुत गेहूँ को अलग कर देंगे टुकड़े तो गेहूं अलग हो जाएंगे सब अलग अलग अनेक छलियों जाता है तो उसमें नहीं उसमें जो भरा गया वो इसमें नहीं है तो फिर जो पर्वत में वन्य है वो मानस में नहीं जो महानस वो पर्वत में नहीं अत चाली न्याय ना हमने क्या किया हा साध अभाव सबसे ले लिया मानसीय अभाव वह मानसीय अभाव कैसा है संयोग संबंध आवच्छिन्न भी है वनित से इतर धर्म घटत्वादी से अनवच्छिन्न भी है कि मानसी वन्य में घटत्व तो नहीं रहेगा ना तो साधतावच्छि जो वनित्व वो मानसी वन्य में है और उसे इतर घटत्वादी से अनवच्छिन्न भी है मानसी वन्य तार्श वन्नी के अभाव का अधिकरण कौन होगा पर्वत और उत्तर वृतित्व कहा गया धूम में जाना क्या चाहिए को लक्षण क्या सात अवृतित्व और चला गया वृत्व ही पुनः हाँ स्थान में अव्याप्ति हो गया तब हम कहेंगे भाई मानसीय वन्नी में केवल वन्यित्व नहीं है मानसीय वन्नी में केवल वन नहीं है मानसियत्व विशिष्ट वनित्व है मानसीय वन्नी में पर्वतीय वन्नी में पर्वतीयत्व विशिष्ट वन्नी है यानी जैसे कहते ये भी औरत भी औरत है यानी मध्य प्रदेश का औरत है अलग हो गया ना गुजरात का औरत है मैंने वो अलग हो गया एक बड़ा विचित्र साहित्यकार हुआ साहित्य दर्पण उन्हें लक्षण दिख रहे थे अर्थ शब्द में कैसे छिपा हुआ गजब जब पढ़ा में मैं, मैं सोचा क्या विद्वान लोग कितना खोज किए हम लोग सोच ही नहीं सकते उन्होंने कहा स्त्री को लिया गुजरात का आंध्रा का महाराष्ट्र का तीन जग स्त्रियों को लिया और वो वस्त्र जो पहनते हैं ऊपर ले हिस्से में छाती में उस वस्त्र को देखकर करके वर्णन करवा गुजरात के लोग पूरा बंद कर देते हैं तक पूरा बंद रहता है और आंध्रा के लोग थोड़ा खुल खुला रखते यू रहे थोड़ा खुला और महाराष्ट्र लोग तो पूरा ही खोल के चलते पसाड़ी बीच बीच में रहे पूरा दिखता अब उसने बताया देखो गुजरात के जैसे औरत अपने स्थान प्रदर्शन नहीं करते हैं वैसा शब्द में अर्थ नहीं है अत्यंत बिल्कुल छिपा हुआ भी नहीं अर्थ और महाराष्ट्र की स्त्री जैसा अत्यंत खुला चलती वैसा भी नहीं है मैंने शब्द का अर्थ एकदम स्पष्ट भी नहीं है फिर कैसा है? आंध्र पयोधरी वो तो कहां से कहा चले साहित्य का नजर पयोधर अतिबडव नाट्टवद अति विरम्बण अपितु तु आंध्रपयोधरी वीहित न अता तो, शब्द अर्थोति क्या लक्ष्य अस्त्री भेद किया कि नहीं किया उन्होंने कैसे प्रांत क्या भारत इसी प्रकार वहां भी देशावचन है ना गुर्जर देश आवचन महाराष्ट्र आंध्रदेश आवचन गुर्जर गए गुजरात को मरहट गए ना मानसीयत्व विशिष्ट वनी पर्वतीयत्व विशिष्ट वनी तत्त देश विशेष से विशिष्ट वनियों को लेकर के आपने शालीन लगाया और दोष दिया हम कहेंगे आप ऐसे नहीं लेना साध्य भाव को इस प्रकार से यद किंचित देशावच्छिन्न होकर के वनिका भाव नहीं लेना ऐसा लो साधावच्छिदावच्छिन्न विशुद्ध वन्यतावच्छिन्न वनी लो साधुतावच्छिद कौन है केवल वन्य है मानसिक विशेष वनी नहीं है साधुता अवच्छेद कौन है केवल वन और मानसिक वन में क्या है केवल वन तो है ही लेकिन मानसित विशिष्ट भी है केवल नहीं है वो हमने विशेषण दे देंगे साधुता अवच्छेद का अवच्छिन्न यहां एक और घुसाना पड़ेगा साधुता अवच्छेद का अवच्छिन्न साधा और प्रतियोगिता साधुतावचित संबंध आवचन साधुता उचित के तर मानवचन साधु आव छेद आवच्छन साध्या भाविकरण अवृत्तित्व व्याप्ते लक्षण ये व्याप्ति का लक्षण तो आप चाली न्याया नहीं लगा पाएंगे क्योंकि साधुता आवच्छेद संबंध संयोग संबंध वन्य से इतर धर्म घटत अनवच्न सा शालताेद केवल वन अवच्छिन्न होना चाहिए अभाव पर्वत में नहीं ले सकते क्योंकि केवल वन्य से अवच्छिन्न नहीं है किंतु तो महान तो विशिष्ट वन से अवच्छिन्न अब केवल वन्य से अवच्छन कौन सकल वन्य संसार पर किसी सब वन्यों के अभाव नहीं ले सकते क्योंकि पर्वत में पर्वतीय वन्नी है एक वन्नी तो है ना कोई सकल वन्य क्या हो जाएगा संसार में सारे वनिया लेना पड़ेंगे समस्त वन्यों के अंतर्गत पर्वतीय वन्नी भी है तार्श पर्वतीय वन्नी का अभाव मिलेगा क्या पर्वत में नहीं मिलेगा अतएव आप यह पर तार्श वन्य भाव का अधिकरण पर्वत नहीं बना सकते किंतु बनाना पड़ेगा महानसादि नहीं आ, हरदादी दि जल हृदा सकल वन्य भाव आदिग्रहण कहा मिलेगा जल ह्रदादियों में सकल वन्य भाव के अंतर्गत पर्वती वन्य भी है और उसका भाव पर्वत में नहीं मिलेगा अतएव आपको लेना पड़ेगा सकल वन्य भाव आदिग्रण रूपेण जल ह्रदादि को लेने पड़ेंगे तन्वि वृतित्व मीन शैवाल आदिओं में होगा आवृतित्व आ धूम में लक्षा सम्वय इन दोनों की खट्टा लेकर बोल रहे थे कि पुस्तक में न चैम अपनी संयोग न मानस्य वन्य भाव्य चांग न्याय वन्य भाव एक छसत्व नास्तिक न्याय पर्वते सत्वात ऐसे अभाव कहा मिलेगा गो पर्वत में तद अवृत से धूमे अभाव और तार्स अवृत्तित्व धूमे तो नहीं मिलेगा तो पुनस्तवस्थ अव्याच्य साधुतावच्छेद इतर धर्म अनव साधितावच्छेद आवन्न प्रति क्या विवक्षणीयेषण वेदे न साधुतावेदक इतरधर्म अनवर साधुताव छेद का प्रतिताक ये प्रति प्रति का भाव में ये दोनों विशेषण और जोड़ दिया हमने जोड़ने से वनित्व इधर घटता उव कैसा है वन्नित्व से इतर घटत्व से अवच्छिन् इसलिए नहीं ले सकते लक्षण में और मानसिक वन्य भाव से जो सकल साधता अनवच्छिन्न सकल साधतावच्छेद से अनवच्छिन्न नहीं है अनवच्छिन्न है अवच्छिन्न नहीं है अत धर्तुम अशक्यतया इनको लक्षण घटक अभाव रूपेण नहीं ले सकते वन्य घटा वन्य वन्य घट वाव भी नहीं ले सकते मानस्य वन्य भाव भी नहीं ले सकते उक्त विद्य इसलिए उक्त प्रकार वाला हमें अभाव लेने पड़ेगा उक्त प्रकार बने तीनों विशेषणों से युक्त भाव तीनों विशेषणों से युक्त भाव मतलब आगे हटा रहे देखो संयोगे नन्नीसाम संयोगे नन्न वन्य सामान्य जितने वन्य संसार पर सबका अभाव का अधिकरण ढूंढो होगा जल हृदा होगा अभाव से अधिकरण ह्रदय धूमस अवृत्तित्व ना व्याप्ति ही कोई व्याप्ति दोष इसलिए नहीं रहा अब एक बार सारी बात बातों के संस्कृत में बोलना फिर कल सबसे सुनूंगा तब आगे बढ़ूंगा मेहनत करना पड़े ये यहां मुख्य मेहनत यही है पूरा तर्क संग्रह में ये हार्ट हृदय हार्ट अटैक होने मत दो ये हार्ट अटैक हो तो न्याय गया हार्ट खत्म ये हृदय ये आ गया तो समझोग न्याय आगे ये समझ में आ जाए और आप बोल सकें इस चीज को तो समझ लीजिए आपको न्याय में परिपक्व हो गया कोई भी न्याय का ग्रंथ आपके लिए कठिन नहीं होगा आज गया तो सब आ गया इसलिए बोल रहा हूं देखिए पहले साध्या पूर्वपक्षव्याप्ते लक्षण पूर्वपक्षव्याप्ते लक्षण तच्छेत पर्वत वर्ण्य धूमस्थले साध्यं वन्य साध्या भाव वन्य भाव अर्थ वन्य वन्यभा जलहृदि तुवृत्ति मीनशवालाद आवृत्तिणसम तथा यक्षण कह सबंधेन केन भा अतवायन साध्या भाव वन्य वृत्तिम धूमे नृत्ति धूमे न तु वृतिमें धूमे देयम् तो अवृतिदोषग्रस्ता तथा अभावे प्रतिगिताक देयम् वर्तमान प्रसिद्ध संयोग नतु समवायः ततमस्थले पर्वतमा धूम सावेद संबंधोंवच्छेद संयोगवच्छिन्न साध्या वन्यवादी जलहृदादि नवत योग संयोगिन संयोगिन वन्यवा पर्वते पर्वते अस्ति अस्ति संयोगिना पर्वतो अत्य साधताबंधविन्न साध्या जगहृदा दिव तन्तवृत्तिशेवालाधौ आवृत्ति धूमे अव्यातिर्वर्त तथा एक दयस्ती न्यायन प्रसिद्धसुमस्थले पर्वते वीघटु भयाभाव ग्रही शक्यते साध्याभाव तादृश छिन्न सा पर्वते वस्तु एक दुम न्यायन पर्वते अतएव शब्देन, प्रति साध्याशबन वो गृहते यदा तदा तुम संयोगवच्छिन्न वाद पर्वत तूमे आते न तो अवृति अतए पुनः तव्या सै तवृत्थि साधुताविन्न विशेषमें अध लक्षण इतं साधुतावचित समावन साधुताचिम अनविन्न प्रत्योगिता हु विशेषण एकदृश विशेषणद ग्रही सावेदक वर्णिधर्म घट्विन्नमें न तो अवच्छि अतः साधुतावेद संयोगबंधाविन्न घटतु शादाचिव व्यवर्म अवच्छिन्न प्रत्यवे ग्रहीण्वाला तृत्तिलादौ आवृत्ति धूमि त्र व्यादोषो निवर्तव पुनः अभावं इति न्यान एन वृत्त अन्याद अभाव मानस वन्योन्द्र तच वन्य धर्म संबंध आवक्षण होतीसारेण सावचि संयुगंबंध आवश्चिन्न घटत्व सातावेद वनतर घटर्मा पृथ्वीपा साध्याशब्देन महानस वन्यो ग्राह्यनयाभात यस्पर्वते चाली न्यायन मानस व्यर्ना अतएव सयोग संबंध आव निन्न मानसी वन्य पर्वत तृत्ति धूमे च नास्ति आवृत्ति नास्थ लक्षणसोभाव्यातिश्यव तरण अपरं विश्व शविदाविन्न सा... प्रतिविदाक तथा लक्षणो छिन्न सहुतावेदा सातम्छन तथा वर्तमान स्थले सहादताव जी धर्म केवल शब्देना साध्या भाव अनगछन सावच्छेदाध्याशन मानस्य वन्यो धर्त न शक्य मानसवन्य भाव मनस्य विशिष्ट वर्न्यवल वन्य विशिष्ट भाव हो अतएव एक विशेषण्ञान संयोग वितगादनिन्न वन्यभागवित अतू ह्रदादि तक मीनशैवालादौ आवृतित धूमेकृत्ता लक्षण समन्वय साध्या शरीरे एकदृश विशेषण अ शोधि किंतु अभाव प्रतिश्यभागणम तोग्यन भविनावेचनीय तोगिन अशेषण भवतीम विचारणीयम् तत्रापि आवृतिम कीदर्वृत्तमितचारणीय तय देख नव विशेषणयुक्त पूर्वपक्षव्या लक्षण तुम्हारे नव विशेषण मध्येत्री विशेषणाचारित अतएव इधंण से किंस्व साजितावच्छ संबंधावच्छिन्न सावच के प्रधर्म अनावच्छिन्न सावचावच्छिन्न प्रत्योगिता साध्या भावाधिकरण निरूपिता वृत्ति बिल्कुल ऐसा बोलना है कि एक्सप्लेन भी हो गए जैसे हिंदी में समझाया वैसे पर संस्कृत में समझाया है कुछ भी छोड़ा नहीं कोई बात इस तरह से क्षमता आनी चाहिए श्रवण किया है मनन करो श्रवण विध्या तत्वर्शन से नै शी है ना जी में श्रद्धा ल्वान तत्ते शपदेश्य ज्ञान ज्ञानस्तर्शन बैरंग साधन में आया रंग साधन तद्दी प्रणिपतेन पिप्रष्टेन सेवया उपदेश्यं उपदेक्ष तो तत्वर्शन तो शनों घोटना पड़ेगा थोड़ा घुटाईवर उपदांगिने शास्त्री घोटाई